हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी बच्ची और उसके दोस्तों की कहानी यह न्यूजीलैंड की एक लोक कथा जिसे लिखा है ले निकोल्स ने और अनुवाद किया है मंजरी जोशी ने इस कहानी को हमने साभार प्राप्त किया है एन की पुस्तक सुनो कहानी ऐसी तो सुनो कहानी बड़ा होने वाला केक नानी के यहाँ मारिया को कुछ ना कुछ करने को मिल ही जाता था एक दिन वो बाग में एक पुरानी सीपी से मिट्टी खोद रही थी हेलो कुत्ते ने हिलाते हुए पूछा, तुम क्या कर रही हो मैं केक बना रही हूँ मारिया ने कहा मुझे एक बड़ा गड्ढा चाहिए कुत्ते ने भी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया मिलजुल कर उन्होंने बाग में एक बड़ा गड्ढा बना ही लिया ये बहुत अच्छा गड्ढा है मारिया ने कहा कुत्ते ने पड़ोस से दूसरे कुत्तों को देखा और उसके साथ खेलने के लिए दौड़ लिया हेलो बिल्ली ने जंभाई लेते हुए पूछा तुम क्या कर रही हो मैं केक बना रही हूँ मारिया ने कहा मुझे थोड़ा मैदा चाहिए बिल्ली ने अपने पंजों से ढेर सारी धूल झाड़कर उसे दे दी ये तो बहुत अच्छा मैदा है मारिया ने कहा बिल्ली ने लट्ठे को खुरच खुरच कर अपने पंजे पहने किए और बैठकर मारिया को देखती रही हेलो ने बांग लगाई तुम क्या कर रही हो? मैं केक बना रही हूँ मारिया ने कहा मुझे थोड़ी चीनी चाहिए मुर्गे ने एक सीपी चौथ से उठाई और उसे चूर चूर कर दिया फिर दूसरी सीपी उठाई और उसका भी चूरा बनाकर उसे दे दिया ये तो बहुत बढ़िया चीनी है मारिया ने कहा मुर्गे ने अपनी छाती फुलाई और मुर्गियों को भगाने के लिए अक् कर चल दिया हेलो नानी ने कहा तुम क्या कर रही हो मैं केक बना रही हूँ मारिया बोली और अब मुझे थोड़ी किशमिश चाहिए नानी ने पिछले सात साल की रखी हुई सेम के फलियों में से एक को खोला लम्बी और भूरी फली के अंदर पाँच चमकते हुए दाने थे क्या यह ठीक है नानी ने पूछा मारिया ने दानों को अपनी हथेली पेट रखकर देखा और फिर उन्हें हिलाया डुलाया ये तो बहुत बढ़िया किशमिश है उसने कहा दानों को अपने पास रखकर वो बोली अब बस मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए डिब्बा उठाओ नानी ने कहा मैं नल खोलती हूँ पानी टीम के डिब्बे में ऊपर तक भर चुका था मारिया उसे बाग में ले जा रही थी और पानी छलकता जा रहा था बिल्ली जरा चौकन्नी हो गई। डरो मत मारिया ने कहा मैं तुम्हें भिगोऊंगी नहीं उसने थोड़ा सा पानी गड्ढे में डाला मगर गड्ढे की तली में पहुंचते ही पानी सूख गया इस गड्ढे में कहीं छेद है उसने सोचा मारिया ने गड्ढे से थोड़ी सी गीली मिट्टी निकाली उसे गूथा और उसमें अपना मैदा और चीनी मिलाई उसने उसे ठीक वैसे ही गूंधा और फेंटा जैसे नानी करती थी अभी केक का सामान बहुत सूखा था इसलिए उसमें और पानी डाला अब वो मिट्टी काली काली दलिया जैसी लग रही थी। मारिया ने मिट्टी का उठाकर मुट्ठी में थीजा और उसे उंगलियों से बाहर निकलते देखने लगी बस अब ये तैयार है उसने कहा अब मुझे इसे पकाने के लिए कोई बर्तन चाहिए क्या ये ठीक रहेगा नानी ने जूते का एक डिब्बा उसे दिखाते हुए पूछा केक के बर्तन काफी अच्छा है मारिया ने मिश्रण को डिब्बे में डालते हुए कहा और फिर उस मिश्रण को थप थपा बराबर किया फिर उसे किशमिश की याद आई सेम के दाने जमीन पर पड़े हुए थे मारिया ने उन्हें उठाया और एक एक करके पांचों दानों को केक के मिश्रण में फंसा दिया और अब केक को सजाने के लिए क्रीम चाहिए मारिया ने कहा उसने जमीन पर ऐसी कुछ सीपिया उठाई और उन्हें केक पर सजा दिया मारिया केक को देखकर बहुत खुश थी नानी भी खुश थी मारिया ने अपने केक को बाग के एक कोने में रख दिया जहाँ आ रही थी और इसके बाद वो उसे भूल गई। एक दिन वो बाग में नानी की फूल चुनने में मदद कर रही थी कि अचानक जूते के डिब्बे पर गिरते गिरते बची नानी मारिया ने पुकारा मेरे केक पर मोमबत्तियाँ उगाई है नानी ने पूछा कितनी एक दो तीन चार मारिया गिनते हुए बोली और एक और निकल रही है पूरी पांच है नानी नानी ने पांच डंडिया ढूंढी और उन्हें मारिया के केक के, के आसपास जमीन में गाड़ दिया फिर वो कुछ डोरिया लाई और उनसे सभी डंडियों को ऊपर से बांध दिया वो बोली अब देखना तुम्हारे केक में कुछ उगेगा मारिया रोज उन मोमबत्तियों को बढ़ता हुआ देखती पहले नन्ही नन्नी पत्तियां खुली जैसे छोटे छोटे हरे छाते फिर उनमें घुंगाली शाखाएं फूटी जो डंडियों पर लिपटकर ऊपर चढ़ रही थी जल्दी ही वो बिल्ली की जितनी तक पहुंच कुछ और दिन बाद वो मुर्गे के पंखों की ऊंचाई तक पहुंच गई और फिर वो कुत्ते की नाक की ऊंचाई तक पहुँच गईं फिर बरसात आ गई और मारिया को घर के अंदर ही रहना पड़ा कुछ दिन बाद जब मारिया ने अपने केक को देखा तो पांचों हरी मोमबत्तियाँ उसकी नाक की ऊंचाई तक पहुँच चुकी थी पत्तियों के बीच से पांच लाल फूल भी झांक रहे थे क्रिसमस के आने तक वे मोमबत्तियाँ नानी की ऊंचाई तक पहुँच चुकी थीं फिर उन पर सेम की फलियाँ लगी जिन्हें खाने के लिए तोड़ा गया वो फलिया लंबी और चमकीली थीं वे सचमुच की फलियाँ जैसी थी और वैसी ही थी जैसी नानी उगाती थी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 फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे ऐसी यूट्यूब आरोप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो डॉट कॉम देखे तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुनीता को बाय बच्चो